छांदोग्योपनिषद शष्या अष्ट प्रथम खंड दहरपुंडी में ब्रह्म की उपासना यद्यपि उपास्सना यद्य दिग्देशेदशन्यम ब्रह्म सत्कमें वादवेद्तमिगत मंद तथा मंदबुद्धीना दिग्देशेद स्त्यविता बुद्धि शक्यते सहसा परमाशिया कर्त गम्य ब्रह्म न पुषाथ पुंडरीक देश हृदयपुंडीक्य यद्यपि छठे और सातवें अध्याय में दिशा देश और कालादि भेद से रहित ब्रह्म सत एकमात्र अद्वितीय है आत्मा ही यह सब है ऐसा जाना गया है तथापि यहाँ दिशा और देश आदि भेद युक्त वस्तु है ही इस प्रकार की भावना से युक्त मंद बुद्धि पुरुषों की बुद्धि सहसा परमार्श संबंधनी नहीं की जा सकती और ब्रह्म को जाने बिना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 सत्य गुणवत्व तथा यद्यपि ब्रह्म विषयभ्य स्वयमें परमो भवति जन्म विषय सेवा जनिता विषय विषयां सेृष्णा न सहसा निवर्त शक्यत साधन विशेष विधातव्यः तथा यद्यप्यात्मक गंत्री गमन गव्यादिद्याशेष पर स्थित निव्तक्ष गगन इव विद्युदूत इवुर्देन्धन इवाने स्वात्म निवृत्ति इवा तथा पी गंत्री वासित बुद्धिना हृदय देश गुण विशिष्ट ब्रह्मोपाचका मूर्धन्य नाड्या गतिवक्त्येतम प्रपाठक आरभते यद्य आत्मतत्व सत एकमात्र सम्यक ज्ञान का विषय और निर्गुण है तो भी पुरुषों को उसकी गुणवत्ता ही इष्ट है इसलिए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 इसी तरह यद्यपि आत्मा का एकत्व तो जानने वालों की दृष्टि में गमन करने वाली गमन क्रिया और गंतव्य देश का अभाव हो जाने के कारण शरीर की स्थिति को निमित्तभूत अविद्या आदि का छह हो जाने पर उनकी विद्युत बढ़े हुए वायु और जिसका ईंधन जल गया है उस अग्नि के आकाश में लीन हो जाने के समान अपने आत्मा में ही निवृत्त हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि घनता और गमनादि की वासना से युक्त है अपने हृदय देश स्थित गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले उन पुरुषों की सिरोगत नाड़ी से होने वाली गति का प्रतिपादन करना आवश्यक है इसलिए अष्टम प्रपाठक का आरंभ किया जाता है दिग्देश गुण गति फलभेद शून्यम ही परमार्थ सदयम ब्रह्म मंद बुद्धि बुद्धिनाम सद शदी, सद प्रतिभाति सन्मारगस्थवु भवन, तनैर तत, परमार्थ सदपी ग्रह्यष्यमीति मनते श्रुति दिशा देश गुण गति और फलवून्य जो परमार्थ पर अद्वितीय ब्रह्म है वह बुद्धि पुरुषों को असत के समान प्रतीत होता है ये सन्मार्ग में स्थित हो तब धीरे धीरे मैं इन्हें परमार्थ सत्य को भी ग्रहण करा दूंगी ऐसा श्रुति मानती है हरी ओ अथ यदीधम अस्मिन ब्रह्मपुर दहरम पुंडली कम्बे स्वा दहरोस्म निकाश तस्द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 अथानरम यदिद वक्षारण दहरम अल्प पुंडलीकंडलीकसदृश्मलाम्वादपुरे वेश्म ब्रह्म ब्रह्मण पुराजनेक प्रकृति मदथपुर तदेदेन्द्रियमनोबुद्दिस्वाम्यथकारी भिर्युक्त मि राग्यो यथा तथा तस्वीर ब्रह्मपुर शरीर दहरम भैस्म ब्रह्मण उपलब्धिष्ठानीर्थ यशाल अथ इसके पश्चात यह कहा जाता है कि यह जो आगे कहा जाने वाला दहर अर्थात छोटा सा कमल सदस्य गृह है द्वारपलादि से युक्त होने के कारण जो गृह के समान गृह है वह इस ब्रह्मपुर में ब्रह्म यानी परमात्मा के पुर में जैसा कि राजा का अनेकों प्रजाओं से युक्त युक्तपुर होता है उस प्रकार यह शरीर भी आत्मरूप अपने स्वामी का अर्थ सिद्ध करने वाली अनेकों इंद्रियों तथा तो मन और बुद्ध से युक्तपुर है अतः ब्रह्मपुर है जिस प्रकार पूर्व में राजा का भवन होता है उसी प्रकार उस ब्रह्म पुररूप शरीर में एक सूक्ष्म गृह अर्थात ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान है जिस प्रकार की सालक ग्राम शिला विष्णु की उपलब्धि की अधिष्ठान होती है ऐसा इसका तात्पर्य है अस्विक शुंगे देहे नामा प्रविष्ट सदाक्षम ब्रह्म जीवेंत्मने तस्दस्म हृदयपुंडीकोपस बाह्य विषय विशेष तो ब्रह्मचर्य सत्य युक्तेर साधनाभ्याण गुण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 उन बाह्य विषयों से विरक्त विशेषतः ब्रह्मचर्य एवं सत्यरूप साधनों से संपन्न तथा आगे बतलाए जाने वाले गुणों से युक्त पुरुषों द्वारा चिंतन किए जाने पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है ऐसा इस प्रकरण का तात्पर्य है दहरोल्प तरोस्मिन दहरे वेशमी तदंत तदंतवर्तिप तरत्व वे स्मरूंतराश आकाशाख्य ब्रह्म आकाशो वै नाति वक्षति आकाश इव सामान्यच अशरी सूक्ष्म तस्काशाख्ये यद्ये तदन्ष तद्वाव तशेषेण जिज्ञासित गुरश्रय श्रवनाद्युपायरविष्य इत्यर्थः इस सूक्ष्म शरीर गृह में जहर अत्यंत सूक्ष्म अंतर आकाश यानी आकाश संजक ब्रह्म है गृह सूक्ष्म होने के कारण उसके अंतर्वर्ती आकाश का सूक्ष्म तरत्व सिद्ध होता है आकाश ही नाम रूप का निर्वाह करने वाला है श्रुति कहेगी भी आकाश के समान और शरीर होने के कारण तथा और सर्वग में उससे समानता होने के कारण उसे आकाश कहा गया है उस आकाश संज्ञक तत्व के भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए तथा उसी के विशेषण रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए अर्थात गुरु के आश्रय तथा श्रोणादि उपायों से अन्वेषण करके इसका साक्षात्कार करना चाहिए ऐसा इसका तात्पर्य है तम चेदुदस्म ब्रह्मपुर किं पुंडरी कम वेस्म दहरेस्मतराकाश कि जिज्ञासीव्यंति ब्रूयात उस गुरु से यदि शिष्यगण कहे कि इस ब्रह्मपुर में जो पुरुष सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमें जो अंतराकाश है उसके भीतर क्या वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिए अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए तो इस प्रकार पूछने वाले शिष्यों के प्रति वह आचार्य योग कहे तम चेदेव उतवंतम आचार्य यदि ब्रयुंते वाशिनस चोदयु कथम यदिद अस्हपुरे परिछिण्तरदहर पुंडरीक वेस्म तथ्य अतरलवाकाश पुंडरीक बेस्मे तब सैत्म तथलरे खे यदिदहतराकाश किं तद्र विद्यते न किंचन विद्यतः इतिप्राय इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से यदि शिष्यगण कहे अर्थात शंका करे किस प्रकार शंका करे इस परिच्छि ब्रह्मपुर में जो यह अंतर्वर्ती कमलाकार सूक्ष्म गृह है उसके भीतर तो उससे भी सूक्ष्मतर आकाश है सूक्ष्म तो प्रथम तो उस कमलाकार गृह में ही क्या वस्तु रह सकती है फिर उससे भी अल्पतर आकाश में जो हो ऐसी क्या वस्तु हो सकती है इस प्रकार यदि वे पूछे अभिप्राय यह है कि इस हितपुंडी के भीतर जो आकाश है वह मुख सूक्ष्म है उसमें क्या वस्तु हो सकती है अर्थात कुछ भी नहीं हो सकती यदि नाम बदरमात्र किम भी विद्यते कि त्यान्वेषण विजिज्ञास फल विजिज्ञासी सैत अतो येष्टव्यम विजिज्ञासीव्यम वा न तेना इति उक्तवत स आचार्यो ब्रियाते वचनम यदि बेर के समान कोई वस्तु हो भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा करने से जिज्ञासु को फल भी क्या होगा अतः वहाँ जो खोज करने योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है तो इस प्रकार कहने वाले शिष्यों से आचार्य को इस प्रकार कहना चाहिए यह स्मृति का वाक्य है शुणु तो त्रूथ तत पुंडरीकांत खल तस्थम अल्पतरम साधती तद सत न खम पुंडरी स्म ग पुंडरीका मवोचं दहरोस्मी नकाशन कितरीपदनुधाई तस्थक पुंडरीकाशपरछि का, तस्ुद्धे संघतक स्वच्छव प्रतिबिंब रूपमादर्श इव च शुद्धे स्वच्छ विज्ञान ज्योतिस्वरूपभास तवन्मात्र ब्रह्मोपलभ्यतहोस्तराश निमित्तम स्वतस्तु सुनो इस विषय में तुम जो कहते हो कि हितपुंडलीकागत आकाश सूक्ष्म होने के कारण उसका अंतर्वर्ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा वह ठीक नहीं मैंने हृदय पुंडरी का अंतर्गत आकाश को हृदय कमल से सूक्ष्म मानकर यह नहीं कहा कि इसका अंतर्वर्ती आकाश सूक्ष्म है तो क्या बात है हृदय कमल सूक्ष्म है उसका अनुवर्तन करने वाला उसका अंतर्वर्ती अंतकरण उस पुंडरी का आकाश से परिच्छिन्न है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का उपसंहार कर लिया है उन योगियों को उस विशुद्ध अंतकरण में जल में प्रतिबिंब के समान तथा स्वच्छ दर्पण में रूप के समान विशुद्ध विज्ञान ज्योति स्वरूप से प्रतीत होने वाला ब्रह्म उसी के बराबर उपलब्ध होता है इसी से अंतकरण रूप उपाधि के कारण हमने यह कहा था कि इसका अंतर्वर्ती आकार अंतकरण रूप उपाधि के कारण सूक्ष्म है स्वयं तो यान् अयमा काशस्ता सोंतरहृदय आकाश उभे अस्म दवा पृथिवी अंतरवभा अग्निश्च वायुश्च सूरिया छत्नी ये हास्ति यहाँ तदस्म तमाहितमिति जितना यह भौतिक आकाश है उतना ही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 परिमाणतो यम आकाशो भौतिशोन आकाशो तुल्य परिमाणत्वम यस्न्ष्टव्यम विजिज्ञासीव्योचा नाप्याकाशतुल्यपरीमे तावाच्य किम ब्रह्मणोनूप से दृष्टता कथम पुनर्नाकाश सबमें गम्यते ब्रम्च्यव गम्यनावृत खम च दिव महिच तस्मात्म आकाश समूताक्षर गारदी श्रुतिभ्य परिणाम में जितना यह भौतिक आकाश प्रसिद्ध है उतना ही यह हृदयांतर्गत आकाश है जिसके विषय में कि हमने अन्वेषण करना चाहिए तथा जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा कहा था यही नहीं ब्रह्म को आकाश के समान परिमाण वाला मानकर भी ऐसा नहीं कहा जाता तो फिर क्या बात है ब्रह्म के अनुरूप कोई अन्य दृष्टांत न होने के कारण ऐसा कहा जाता है किंतु ब्रह्म आकाश के समान ही नहीं है यह कैसे जाना जाता है उत्तर जितने आकाश दुलोग और पृथ्वी को आवृत किया हुआ है उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ हे गार्गी इस अक्षर में ही आकाश स्थित है अर्थात श्रुतियों से यह बात सिद्ध होती है किंचोभे अस्विन द्यावा पृथ्वी ब्रह्माकासे बुद्ध्योपाधि विशिष्टे अंतरे वाहिते सम्यगाते स्थिति यथावा अरा नभा विद्युत थी तथोभावाग्निश्चित वायुश्चे सन यम आत्मीयन देहवतस्ती विदे विद्यते इहलोके तथा न यत् नष्ट भवि भविष्य नास्तीच्यवासत काशे सामधा उपपत्ते यही नहीं इस बुद्ध्योपाधि विशिष्ट आकाश के भीतर ही द्वुलोक और पृथ्वी समाहित सम्यक प्रकार से स्थित है जिस प्रकार की नाभि में अरे ऐसा पहले कही चुके हैं इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों भी स्थित है इत्यादि शेष वाक्य का तात्पर्य भी इसी के समान है इस देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से जो कुछ पदार्थ